अगर हम अन्यथा सिद्धि शून्य से नहीं कहेंगे खाली नियता पूर्ववर्ती जो होगा उसको कारण कहेंगे तो क्या दोष होगा किसमें जाएगा अतिव्यक्ति दंड तो कारण है ही खाली हम कहेंगे कि नियता पूर्ववर्ती तुम कारण तुम अन्यथा सिद्धि शून्य तुम नहीं कहेंगे तो कहा अति हो जाएगी दंडत्व में अति व्याप्ति होगा क्योंकि दंडत्व को कारण कोटि में नहीं लिया जाता वो अन्यथा सिद्ध माना जाता है अच्छा आगे पंक्ति कल हम लोग देख रहे थे राश ये भी कारण कोटि में नहीं लिया जाता है अगर हम अन्यथा सिद्धि शून्य इतना कह देंगे अन्यथा सिद्धि शून्य पूर्ववर्तित्व जिसमें रहेगा वो कारण हो जाएगा ऐसा अगर कहेंगे तो यह लक्षण रासभों में भी जाएगा क्योंकि रासव पूर्ववर्ती हो सकता है क्योंकि पूर्ववर्ती कहने से कोई कितना पूर्व में भी हो सकता है और अन्यथा सिद्धि शून्य ये भी रासभों में जाएगा ये दोनों जाने से कारणत्व तो का लक्षण कारण का लक्षण रासभ में चला जाता है यह रासव अन्यथा सिद्धि शून्य कैसे हो जाता है रासव तो अन्यथा सिद्ध होना चाहिए अन्यथा सिद्ध शून्य कैसे हो गया ताकि अन्यथा सिद्धि शून्य ती पूर्वर्तीम रास में रह गया कारण तो का लक्षण चला गया उसका वारण करने के लिए नियत शब्द हम लोग देंगे ये अन्यथा सिद्धि शून्य कैसे आ जाता है उसको दिखाते हैं दिन करी में पंक्ति है तद घटत्वावच्छिन्न अत्र क्लिप्त नियत पूर्व इत्यादि अन्यथा सिद्धि मत अभी पदकृत्यो में दिए है ये अन्यथा सिद्धि का लक्षण वहां अवश्य क्लिप्त नित पूर्ववर्ती भी कार्य संभव है तत्सभूतत्व अवश्य क्लिप्त क्लिप्त अर्थात सिद्ध अर्था और क्लिप्त क्लिप्तकार लघुधर्मावच्छिन्न भी कहते हैं अवश्य सिद्ध और लघुधर्मावच्छिन्न घट के प्रति दंड भी पूर्ववर्ती होगा और दंड तो भी पूर्ववर्ती होगा और दोनों ही अवश्य पूर्ववर्ती रहेंगे तो अवश्य क्लिप्त का अर्थ अवश्य सिद्ध और अवश्य लघु धर्मावच्छिन्न लघु धर्मावच्छिन्न कहने से दंड लिया जाएगा दंड तो नहीं लिया जाएगा क्योंकि दंड तो गुरुधर्मावच्छिन्न हो गया तो अवश्य क्लिप्त पूर्व वृत्ति हो गया दंड तो उसके द्वारा कार्य अगर हो जाएगा तो दंड के साथ जो जो रहेंगे वो सब अन्यथा सिद्ध माना जाएंगे दंड के साथ दंड तो दंड रूप ये सब रहेंगे ये सब अन्यथा सिद्ध हो जाएगा क्यों दंड के द्वारा कार्य संभव हो जाएगा या दंडत्व तो रहने से भी तो दंड को रहना पड़ेगा किंतु दंडत्व तो गुरु धर्म हुआ इसलिए दंडत्व तो को नहीं लेकर के दंड को कारणकुटी में लिया गया उसी लक्षण से कहते हैं तद घटत्वावच्छिन्न ने अन्यत्र क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती अन्यत्रिप्त जैसे पदकृत्य में अवश्य क्लिप्त दिया अवश्य निश्चित रूप से वो होना चाहिए दंड को निश्चित रूप से होना पड़ेगा तो यहाँ अन्यत्र क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती घट के प्रति अन्यत्र क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती दंड चक्र इत्यादि हो जाएंगे तो अन्यत्र क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती भी कार्य संभव दंड चक्र इत्यादि के द्वारा घट रूप कार्य संभव हो जाएगा तो राश नहीं होने पर भी हो सकता है किन्तु दंड चक्र के द्वारा अगर घट बन जाएगा तो रासभ अन्यथा सिद्ध होगा तत् घटक के प्रति कोई घटक के प्रति अन्यथा सिद्ध हो गया जिस घटक में रासव का व्यवहार ही नहीं हुआ तो अभी कहते हैं तथ तो अब तो छिन्न तो तो तो अन्यथा सिद्ध हो गया रासभ अर्थात जिस घटक के प्रति ये रासभ व्यवहार नहीं हुआ तो उस घटक के प्रति रासव अन्यथा सिद्ध हुआ और वह घट किसके द्वारा बन गया कहते दंड चक्र इत्यादि के द्वारा तो अन्यत्र क्लिप्त अर्थात दंड चक्रादि भी कार्य संभव है अन्यथा सिद्ध हो गया होने पर भी अन्यथा सिद्धि मति अन्यथा सिद्धि मान हो गया रासभ अन्यथा सिद्धि मति अर्थात रासभ है होने पर भी घटव्छिन्न अनन्यथा सिद्धे कोई घट हो सकता है कि रासभ से ही बना है अर्थात रासभ मिटी लाया तुरंत घट ऐसा कहीं हो सकता है इसलिए सकल घटक के प्रति रासव अन्यथा सिद्ध हो जाएगा ऐसा नहीं कह सकते हैं अगर एक घटक के प्रति भी रासव अन्यथा सिद्ध नहीं हुआ तब घटत्वावच्छिन्न के प्रति अन्यथा सिद्ध नहीं होगा सकल घटक के प्रति अन्यथा सिद्ध ऐसा नहीं हुआ कभी वो बात कहते हैं घटत्वावच्छिन्न अन्यथा सिद्ध हुआ रासभ अन्यथा सिद्ध अर्थात अन्यथा सिद्ध शून्य अन्यथा सिद्धि शून्य और आपका लक्षण है अन्यथा सिद्धि शून्य और पूर्ववर्ती जो हो जाएगा वो कारण हो जाएगा तो रासव भी अन्यथा सिद्धि शून्य हो गया और पूर्ववर्ती हुआ तो वो कारण का लक्षण उसमें जाएगा वो वारण करने के लिए कहते हैं नियत अभी जिस घट के प्रति रासव कारण होने से आप उसको अन्यथा सिद्धि शून्य कह देते हैं उस घट के प्रति भी वो नियत पूर्ववृत्ति होना कोई जरूरी नहीं है मिट्टी लाने के बाद घटना ये घट रास अगर चला भी गया तो भी घट बन जाएगा इसलिए नियत नियत अवश्यम भावी पूर्वक्षण वृत्ति रासभ में आवश्यक नहीं है रह गया तो रह गया किन्तु अवश्यम भावी ऐसे आवश्यक नहीं है तो नियत पद देने से रासभ वारण हो जाएगा रासभ अन्यथा सिद्धिशून्य भी हो सकता है पूर्ववृत्ति भी हो सकता है किन्तु नियत नहीं होगा बारण होगा उसका नियत पूर्ववृत्ति कह दिया गया तो नियत पूर्ववृत्ति जो होगा वही कारण होगा अर्थात तो कारण का लक्षण उसी में जाएगा अभी अरुण्यस्थ दो स्थ हुआ जो कि घटक व्यवहार मतलब घटक निर्माण में कभी व्यवहारी नहीं हो पाया तो अभी वो नियत पूर्ववृत्ति उसमें नहीं आया अर्थात घटक बनने से पूर्व क्षण में उपस्थित नहीं हुआ किसी भी घटक के प्रति तो अभी कारण का घटक के प्रति कारण वो दंड नहीं हुआ घटक प्रति कारण किंतु कुलाल हस्तस्थ दंड हुआ कारणता रहेगा दंड में कारणता अवच्छेद का को कौन होगा दंडत्व तो, तो कारणता अवच्छेद का दंड तो अगर होगा तो यह कारणता अवच्छेद को अरयस्थ दंड में रहेगा नहीं रहेगा रहेगा तो कारणता अवच्छेद अवच्छेद अर्थात अन्यून अनतिरिक्त तो कारणता अवच्छेद वहां रहना चाहिए जो कि कारण होगा अगर जो कारण नहीं होता वहाँ कारणता अवच्छेद का रह जाएगा तो फिर अवच्छेद का कैसे होगा वो तो अतिरिक्त हो गया तो इसलिए कहते हैं कि वो भी कारण होना पड़ेगा क्योंकि दंड तो वन वो भी है दंड तो वो भी कारण होना पड़ेगा तो इसलिए यह जो नियत पूर्ववृत्ति कह दिया गया चुछा. तो उसका अर्थ कहते हैं नियत पूर्वोवृत्ति जातीयता नियत पूर्वोवृत्ति में जो जाति रहता है वो जाति जिसमें रह जाएगा तो वो सबको भी कारण कोटि में लिया जाएगा नियत पूर्ववृत्ति जातीयता तो नियत पूर्ववृत्तीता का अर्थ हो गया नियत पूर्ववृत्ति जातीयता अभी नियत पूर्ववृत्ति घटक के प्रति नियत पूर्ववृत्ति कौन होगा घटक के प्रति नियत पूर्ववृत्ति दंड और नियत पूर्ववृत्ति जाति कौन हो जाएगा नियत पूर्ववृत्त या जाति हो जाएगा दंड तो तो वो तो जिस जिस में रहेगा वो भी सब कारण माने जाएंगे क्या थी हाँ अभी उसमें वो जाती रहा तो जाती रहने से अभी कहते हैं उसमें भी कारणत्व तो रहेगा किंतु यह कारण तो वास्तविक कारण तो बना नहीं इसलिए कारणत्व तो का दो प्रकार कह देते हैं ये आगे हाँ आगे देते हैं पंक्ति है वो तेन अरण्यस्थ दंडादौ अपि उसमें भी कारण तो रहा किंतु वह अरण्यस्थ दंड किसी घट निर्माण में लगा क्या नहीं लगा नहीं लगा तो उसमें कारण तो क्यों रहेगा इसलिए कहते हैं तेन अरण्यस्त दंडादो अपी स्वरूप योग्यता संपत्ति फलोपदायक योग्यता जो होता है फलोपदायको था साक्षात्जनकत्व वो नहीं रहेगा वो फॉलो नहीं कर रहा है किन्तु तो उसका सामर्थ्य है स्वरूप योग्यता कहते हैं उसको स्वरूप योग्यता संपत्ति संपत्ति प्राप्ति उसमें स्वरूप योग्यता तो रहेगी मत्वम अवच्छेद जो तत्जातीयत्व तो कह दिया गया नियत पूर्वृत्ति जातीयत्व जातीयता जातीयत्व एक ही अर्थ है तो नियत पूर्वृत्ति जातीयत्व इसका अर्थ कहते हैं नियत पुरोवृत्ति ये दंड में रहेगा नियत पूर्ववृत्तिता ये वृत्तिता का अवच्छेदक दंड में रहने वाला नियत पूर्ववृत्तिता का अवच्छेदक कौन होगा दंडत्व तो, दे दिया आदि दंड आदि मान हो जाएगा दंड और उसमें रहेगा आदि मत्व ये ही हो गया नियत पूर्ववृत्ति जातीयत्व आदि मत्व तो यह विचार में दो और अधिक हमको मतलब जानकारी याद रखना है एक स्वरूप योग्यता और एक फलोपायक कारण तो दो प्रकार के होता है एक स्वरूप योग्यता विशिष्ट कारण और एक तो विशिष्ट कारण दो प्रकार के कारण कपालत्व को कपालत्व भी ये भी अन्यथा सिद्ध कोटी में आएगा क्योंकि कपाल से जब कार्य बनेगा अवश्य क्लिप्त नियत पूर्व वृत्ति भी कपालाभ्याम अगर घट रूप कार्य संभव है कपाल के साथ जीव रहेगा वो सब अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे इसमें क्या? ये जो वैसे ही कपाल है मतलब आपको कहना चाहते हैं कि जो कपाल नाश हो गया कोई घटा नहीं बनाया नहीं बनाया नहीं बनाया उसमें भी जो कपाल तो रहा वो कारण तो अवच्छेद होगा तो नहीं हो होगा हाँ वो अस्वरूप योग्यता है वो फलोपदाय तो नहीं रहा जो भी कार्य नहीं बनाता है किंतु सामर्थ्य है वो सब स्वरूप योग्यता वाले हो जाएंगे आगे कारि देखेंगे सप्तश कार्य पूर्व में कह दिया गया था कि तस्य तैविध्य तस्य अर्थात कारण से तो कारण तो त्रैविध्य कहा गया था उसको भी बता रहे समवायी कारण जेय मथप्य समवायी हेतु एवं न्याय नये तृतीय मुक्त तस्य तथा कारणत्वस्य तैवीध्यम कहा गया था सामवायि कारण्व ज्ञम अथ अभी असमवाय हेतुत्व असमवाय कारणत्व एवं न्याय नय ज्ञ न्याय नय नय अर्थात दर्शन मत न्याय मत को जानने वाले के द्वारा तृतीयम निमित्त हेतुत्व उत्तम तीन कह दें ये गीति छंद है गीति अर्थात बारह अठारह मात्रा ये अक्षर में नहीं चलेगा मात्रा में चलेगा जैसे आर्य छंद होता है इसी प्रकार की ये भी घीति छंद है अच्छा तीन प्रकार के कारण कह दिए आगे देखेंगे। कारिका देखेंगे अष्टादशिका इसमें तो एक सौ सत्रह पृष्ठांग है यत कार्य भवति ज्ञेय तु समवायी जनकं तत् त्रासनजनक द्वितयाभ्या तृतीय कार्यं भवति तत् सन्नं जेय त्रास जनक द्वितय आभ्या सै समवाय कारण का लक्षण क्या देते हैं में? तर्कसंग्रमे य कार्य उत्पादते तो ये यमेत कार्यू समवायीजनक समवायिकार तो यत में समस्क है यमिन समवेदम जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है और तत्रासनम जनकम द्वितीय द्वितीय कारण कौन है असमवाय कारण ये तत्रासनम तत्र से पूर्व का परामर्श करेगा पूर्व में कौन कहा गया कारण। अर्थात तो समवाय कारणे आसन्नम आसन्नम स्थितम सन जनक भी होना चाहिए तो समवायि कारण में रहता हुआ और जनक भी होगा जैसे घट के प्रति समवाय कारण कौन हो जाएगा तो समवाय कारणे कपाले आसन्नम आसनम अर्थात तो विद्यमान सत कपाल में विद्यमान होता हुआ कपाल में कपाल रस भी है तो वो घट के प्रति कारण हो जाएगा नहीं होगा खाली विद्यमान सन्न हो जाने से नहीं होगा जनकम ये भी होना चाहिए तत्रमम जनकम यह द्वितीयम हो जाएगा ये तर्क संग्रह में असमय कारण का क्या लक्षण दिया गया कार्य कारण एक अर्थे समवेतम सत् कारणम भी होना चाहिए आगे कारण भी कहा खाली समवेतम हो जाने से नहीं होगा इसलिए कहते हैं तत्र जनकम ये द्वितीय असम कारण हुआ और आभ्याम परम तृतीय सभ्याम अर्थक समवाय असमय कारण से जो भिन्न होगा ऐसे अगर कहेंगे तो हो सकता है कि कोई किसी के प्रति असमवाय कारण होगा और किसी दूसरे कार्य के प्रति वो निमित्त कारण हो सकता है नहीं हो सकता है हो सकता है अगर हम कहेंगे कि अभ्याम आभ्याम भिन्नम और ये दोनों से जो भिन्न होगा और किसी के प्रति असमवाय कारण हो गया और अन्य किसी के प्रति फिर निमित्त कारण नहीं हो पाएगा इसलिए कहते हैं कि आभ्याय भिन्नम अर्थात समवायिक कारणत्व असमवायिक कारणत्व ये दोनों को छोड़ करके और एक तृतीय कारणत्व भी है निमित्त कारणत्व तो एक एक पदार्थ में दो कारणत्व रह सकते हैं अगर आप कह देंगे कि जो असमवाय कारण हो जाएगा वो निमित्त कारण नहीं होगा इस प्रकार की नहीं है असमवाय कारणत्व से भिन्न एक धर्म होगा निमित्त कारणत्व तो आप्याम भिन्नम अर्थात तो समवायिक कारणत्व असमवाय कारणत्व ये दोनों से भिन्न जो होगा उसका निमित्त कारणत्व कहेंगे <clears throat> अच्छा करें नहीं है हाँ यहाँ तो भाव प्रधान निर्देश लेना पड़ेगा नहीं तो ये दोष आ जाएगा इसलिए कहेंगे करें में बात जैसे द्वे कई और दिवचने कवचने तो वहाँ द्वि और एक उसका क्या अर्थ है द्वित्व और एकत्व तो वहा भाव प्रधान निर्देश करते हैं वहा क्योर दिवचन कवचन यहाँ द्वितो एक तो क्यों लिया गया ह नहीं तो द्वि दो हो गया एक एक हो गया मिलकर के तीन हो गया तो द्वे के कहना चाहिए किंतु तो द्वे क्योर द्विवचन कह गया इसलिए द्वी का अर्थ द्वित्व लेना पड़ेगा तभी द्वितो एक है तभी द्वे क्योर द्विवचन बनेगा ये प्रमाण है कि तो प्रत्यय के बिना भी भाव प्रधान निर्देश होता है अभी इसमें 110 सौ पृष्ठ में येतम कार्यम भवति कहा गया कारणम कारण इसके लिए कहते हैं इति ये समयतम का व्याख्यान हो रहा है यद सो यदविन्नम स्व कारणतावेदक यदर्माच्छिने समवाय उत्पद्यते यद उत्पद्यव कोई एक धर्म से अवच्छिन्न हो क्या चीज यद रूप अच्छा यद में कर्मधार है अर्थात यद रूप अवच्छिन्न अर्थात मान लीजिए कि हम कहेंगे पटत्व अवच्छिन्न तो रूप का अर्थ पटत्व इसमें यद अवच्छिन्न दे दिया यद रूप अर्थात घटत्व यहाँ घटत्व का दृष्टांत देते हैं अच्छा यद अवच्छिन्न यद रूप अर्थात यद धर्म अवच्छिन्नम यद धर्म अवच्छिन्नम स्व कारणता अवच्छेद कद धर्मावच्छिने समवाय संबंधे न उत्पद्य तो प्रथम जो यद्रूपावच्छिन्न से यद्रूप से मान लीजिए घटत्व तो लेंगे अभी यद यद्रूपावच्छिन्नम घटत्वावच्छिन्नम तो कौन हो जाएगा घट स्व कारणता अवच्छेद स्व पद से लेंगे घट तो घट का कारणता का अवच्छेद कौन होगा कपालत्व तो सो कारण था अवच्छेद हो गया कपालत्व तो कपालत्व वही हो गया यह तो यह तम से क्या लेंगे कपालत्व यदर्माव छिन्न अर्थात यह धर्म कपालत्वावच्छिन्न यदर्म यदरूपावच्छिन्न का क्या अर्थ हुआ था घट हद रूपा अवच्छिन्न घट घटत्व अवच्छिन्न घट तो कपाल कपालिनेवच्छि कपाले सप्तमी है ना तो कपाले आगे दिया है समवाय सम उत्पद्यते घट कपाले समवाय सम्बंधे न उत्पद्य ती तदर्मावच्छिम समवायि कारणम तदर्मावच्छिम प्रति तदर्मावच्छिम समवायि कारणम प्रथम तदर्मावच्छिम प्रति तदर्म से क्या लेंगे अच्छा देखिए अभी प्रथम वाक्य हो गया यदर्माविन्न रूप दिया है उसका अर्थ है यदर्माव छिन्न धर्म रूप एक बात है यदर्मा अवच्छिन्नम अर्थात तो घटत्वावच्छिन्नम तो घटत्वावच्छिन्नम तो कौन हो गया घट स्व कारणता अवच्छेद कपद से लेंगे घट स्व कारण हो जाएगा कपाल कारणता कपाल कारणता का अवच्छेदक कपालत्व तो उसी को लेंगे यदर्म से तो यदर्मावच्छिन्न्य यदर्म से क्या लेंगे कपालत्व कपालत्वावच्छिन्ने इसका अर्थ कपाले तो घट कपाले समवाय संबंधे न उत्पद्य होने से तमच्छिन्नम प्रति तदर्मावच्छिन्नम समवाय कारण होगा अभी प्रथम तदर्मावच्छिम प्रति तदर्म से क्या लेंगे घटत्व धर्म प्रति तदर्मावच्छिन्नम समवाय कारण कपालत्व छिन्नम ये समवाय कारण हो जाएगा आगे देते हैं घटत्वावच्छिन्नम ही प्रथम दिया वाक्य का आरंभ तो में यद रूप दिया है ये जो वाक्य का आरंभ अर्थात हम लोग का पुस्तक में यद दिया है उसी का अर्थ हो गया घटत्वावच्छिन्नम ही घटत्वादि अवच्छिन्नम कौन हो जाएगा घट स्व कारणता अवच्छेद कौन हो जाएगा स्व कारणता अवच्छेद कपालत्व दे दिया स्व कारणता अवच्छेद कपालत्व कपालत्वादि कपालत्वादि अवचिने ये शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा कपाले समवाय इति सम उत्पाद अतः घटत्वादी अवच्छि प्रति कपालत्वादि अवचिन्न समवाय कारण जाए शब्द तो इतना ही है घट के प्रति कपाल समवाय कारण <laughs> किंतु तो क्यों इतना अवचिन्न कहते हैं बुद्धि इसमें फिर चलने का धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो घटत्वादिवच्छिन्न प्रति स्व कारणता अवच्छेद कपालत्व अवच्छिने समवाय संबंध न उत्पद्य इसलिए घटत्वादिवच्छिन्नम प्रति कपालदि अवच्छिन्नम ये समवाय कारण होगा अच्छा स्व कारणता इति अवच्छेद यद धर्मावच्छिन्नम स्व कारणता अवच्छेद कद धर्मावच्छिन्न ऐसा पंक्ति आरंभ हुआ तो स्व कारणता अवच्छेद कद धर्मावच्छिन्न इस प्रकार कहने से स्व कारणता अवच्छेद हम कपालत्व तो लेते हैं अभी स्व कारण जो कपाल हो गया उस कारण कपाल में द्रव्यत्व भी रहेगा तो हम द्रव्यत्व तो अवच्छिन्न भी कह सकते थे किन्तु आप स्व कारणता अवच्छेद क्यों कहते हैं घट का कारणता अवच्छेद का होगा नहीं होगा घटका कारणता अवच्छेद होगा अवच्छेद का क्या अर्थ अवच्छेद का क्या लक्षण होना चाहिए अन्यून अनतिरिक्त अभी घटत्वावच्छिन्न मतलब घटत्व अवच्छिन्न कार्यो के प्रति कारणता अवच्छेद द्रव्य हो जाएगा <laughs> नहीं होगा तो यही कहते हैं यहाँ स्व कारणता अवच्छेद तो घट रूप कार्य के प्रति स्व कारणता अवच्छेद का कौन होगा कपालत्व तो तो ही होगा तो होने से नच द्रव्यत्व न आदि समवाय कारणता अवच्छेद का घटत्व ए घटत्व के मतलब घटक के प्रति अर्थात तो अवच्छिन्न कार्य के प्रति द्रव्यत्वावच्छिन्न कारणता हो जाएगी नहीं होगा क्यों नहीं होगा द्रव्यत्व अवच्छिन्न कारणता अतिरिक्त हो गया अवच्छेद को न्यून अनिक्त होना चाहिए द्रव्यत्व द्रव्यवादादी समवाय कारणता अवच्छेद अवच्छेदकम न पहले दे दिया न न द्रव्यत्वादर घटादि समवाय कारण था अवच्छेद कम अवच्छेद इसलिए स्व कारणता अवच्छेद को कहा गया ये हो गया समवायिक कारण का लक्षण Invece, आगे असमवाय कारण के लिए कहा सन्नम त्रसन्नम जनक तत्र कहने से उसका पूर्व में क्या व्याख्यान हो गया समवायि कारण समवाय कारण में आसन्न होगा और जनक होगा इदम च इदम अर्थात तो सन्नम जो कहा गया समवायि कारण आदो अतिव्याप्ति वारणा तत्र आसनम कहने से जो समवायि कारण में रहेगा आज जो समवाय कारणों में रहेगा वो समवाय कारण होगा नहीं होगा इसलिए तत्रासनम कहते हैं समवायि कारण आदो अति व्याप्ति वारण आय कारण में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए समवाय कारण आदो कहने से निमित्त कारण में भी अतिव्याप्ति नहीं होगी क्योंकि जो निमित्त कारण होगा वो समवाय कारणों में नहीं रहेगा वो अलग पदार्थ होगा तो आसन्नम का अर्थ कहेंगे समवाय संबंध है ना तत्रासनम अर्थात समवायिक कारण में समवाय संबंध से रहना पड़ेगा तो इसलिए तादात संबंध नहीं दियाई कारण आदो आदि कहने से निमित्त कारण ये सब में अतिव्याप्ति व्याप्ति वारण करने के लिए अर्थात समवाय कारण में जो रहेगा आगे कहेंगे समवाय संबंध से रहेगा पट समवायि कारण तंतु उसमें समवयत तंतुत्वाद अति व्याप्ति वारणा जनकम लक्षण कहा तत्रासनम जनकम तत्रासनम कहने से तत्र अर्थात समवायिक कारण है पट का कारण कौन हो जाएगा तंतु उसमें आसन्न है तंतुत्व तभी तत्रासनम जो हो जाएगा समवायिक कारण में जो विद्यमान रहेगा उसको असमवाय कारण कह देंगे तो लक्षण तंतुत्व तो में भी जाएगा इसलिए कहते हैं पट समवय कारण तंतु उसमें समवय तो हो गया तंतुत्वम तंतुवाद अतिव्याप्ति वारणा जनकम जनकम अर्थात कारणम ये तंतुत्व तो पट के प्रति कारण नहीं होता है ये तंतुत्व तो पट के प्रति क्यों कारण नहीं होगा इसलिए आगे कहते हैं तंतुत्व तो अन्यथा सिद्धत्व अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती भी तंतु भी पट रूप कार्य तंतु के साथ जो रहेंगे वो सब अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे तो ये अन्यथा सिद्ध सिद्ध का ये लक्षण है अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती भी कार्य संभव है तत्सवभूतत्व पदकृत्य में दिए हैं यहाँ आगे भी देंगे अन्यथा सिद्ध का अन्यथा सिद्ध का पांच लक्षण कहेंगे आगे तो पंचम लक्षण ये होगा अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती भी कार्य संभव है तत्सभूतत्व लक्षण ये जो तंतुत्व हुआ वो अन्यथा सिद्ध हो जाएगा क्यों अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती हो जाएगा तंतु तो तंतु के द्वारा पट रूप कार्य संभव होगा तो होने से तंतु के साथ जो जो रहेंगे तंतुत्व तंतु रूप तंतुरस इत्यादि ये सब अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे इसलिए तंतुत्व अन्यथा सिद्धत्व और कारण का लक्षण हम कहते हैं अनन्यथा सिद्ध नियत वृत्ति ये कारण होगा अनन्यथा सिद्ध होना चाहिए और नियत वृत्ति लक्षण कहा गया अन्यथा सिद्धि शून्य से निता पूर्ववृत्तिता तो अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्वृत्तिताया अभावना तंतुत्व तो में अनन्यथा सिद्धत्व तो है तंतुत्व तो में नियत पूर्ववृत्तित्व है किन्तु अन्य सिद्धत्व नहीं है त तो अन था सिद्धनयतपूरोवृत्ति अभाव कंतु इसलिए न अतिसंग लक्षणस्य न अति प्रसंग तंतु आगे अत्र यद्यपि मुक्तावल में इसमें तो 108 आठ पृष्ठा है अतः पूर्व में ये अष्टादश कारिका का सप्तश तो कारिका का कोई व्याख्यान नहीं है वो तो तीन प्रकार खाली कारण कह दिए समवायि कारण असमवाय कारण निमित्त कारण समय कारण प्रत्यास कारण द्वितीय असमवाय कारण क्योंकि कारिका में कहा तत्रसन्नम जनक द्वितीय त्रासनम अर्थात तत्र का अर्थ हो गया समवायि कारण प्रत्यास प्रत्यास विद्यम और कारण भी हो वो द्वितीय असमवाय कारणम अभी अत्रु यद्यपि तुरी तंतु संयोगे पट असमवाय कारण पटा समवायि तुम सियात तुरी तंतु संयोग ये कहाँ रहेगा तुरी और तंतु में ये तूरी क्या पदार्थ पता है ना बिल्कुल पता नहीं अच्छा ये नहीं तो पता नहीं नेट में मिलता होगा हैंडलूम कहकर करके खोज करके थोड़ा देख ले सकते हैं आप देखें सुन नहीं देखे हैं अच्छा तो इसे थोड़ा देखने से इसका आइडिया होता है तुरी अर्थात तो जिसमें वो धागा लपेटा रहता है तो ये तो ऐसा होगा जो कि लंबा दिशा में रहेगा लंबा दिशा में टू पेयर्स धागा रहेंगे अगर कपड़ा कोई एक मीटर हो गया एक मीटर में पूरा ऐसे धागा रहेंगे और मतलब दो प्यार रहेंगे परस्पर में ऐसे ऐसे होकर के रहेंगे इसको कहा जाता है जो वो तह तो अर्थात तो जो वो तो, तो कहते हैं ना ये जो लंबा वाला होता है ये एक्चुअली लोड लेता है ये जो आड़ा वाला होता है वो कोई लोड नहीं लेता ये जो कम्बल मिलता है कभी कहते हैं ना लम्बा वाला में जो होगा वो थोड़ा मतलब स्ट्रांग धागा होगा और भरने वाला में तो एकदम खाली उलन होगा वो तो ऐसे खींचेंगे तो हो जाएगा उसको कहते हैं प्रो तो वो जो ऐसे रहेगा ऐसे जो लंबा वाला होगा वो अर्थात बहुत ऊपर होकर के ऐसा होकर के होगा अगर कोई बड़ा कपड़ा साड़ी इत्यादि बनाना है वो तो बहुत लंबा होगा ऐसा दोनों पार्सो होता होगा और उसके हाथ में एक रहेगा मान लीजिए कि डेढ़ फुट जैसा होगा इतना और उसमें ये जो भरने वाला जो आड़ा वाला वो उसमें लपेटा रहेगा और ये अगर कपड़ा अगर एक मीटर है चौड़ा तो इतना ऐसा रहेगा और वो उसको पकड़ करके क्या करेगा जो ऐसा होगा उसका अंदर में ऐसा मारेगा तो एक धागा गया जाने के बाद ये जो ऐसा हुआ था अभी उसको रिवर्स करेगा ऐसा होगा तो अभी वो जो अंदर में गया वो भी टाइट हो जाएगा होने से फिर उस दिशा से फिर इसको मारेगा तो मारने से इसे एक एक धागा करके वो बनाएगा वो कपड़ा तो अर्थात एक साड़ी बनाने के लिए हो सकता है कि उसको कोई आठ दस दिन पंद्रह दिन लग जाएगा उसका घर वाले सब बनाते हैं नहीं तो एक आदमी तो दर्द होगा वो खेती में जाएगा इधर जाएगा और जब जाएगा उसका जो स्त्री होते हैं वो सब लोग काम करते हैं उसमें ये जो ऐसा पदार्थ होता है जिसमें वो मारता है उसको कहा जाता है तूरी और बाकी वेमो ऐसा एक शब्द पढ़ते हैं तो बेमो अर्थात तो जो उसका पूरा इक्विपमेंट वो जो ऐसा हुआ ये फिर रिवर्स होगा उसका नीचे एक पेडल जैसा होगा उसको दबाने से ये रिवर्स होगा ऐसे सब चलेगा और काफी आवाज भी होगा पूरा छोटा मोटा ट्रैक्टर से आवाज़ भी होगा तो ये सब खोज कर देख सकते हैं नेट में ये मिलता होगा हैंडलूम कहने से मिल सकता है हमने देखा नहीं हम तो देखा है वास्तविक तो इसलिए खोजने देख सकते हैं नहीं तो खाली अर्थात तो इमेजिनेशन में दूर चलना होगा ठीक है जो है अभी ये तुरी तंतु संयोग जो ऐसा पदार्थ मरता है तो ओ और तंतु उसके ऊपर धागा लपेटा गया है यह जो तुरी तंतु संयोग यह किस में रहेगा यह संयोग तुरी में रहेगा और तंतु में रहेगा यह तुरी तंतु संयोग यह पट के प्रति असमवाय कारण का लक्षण भी इसमें जाएगा क्योंकि पट का समवायिक कारण कौन हुआ तंतु अभी तंतु जो पटका का कारण हुआ उसमें तूरी तंतु संयोग रहेगा तो समवाय कारण में आसन्न हुआ और यह संयोग समवाय समय रहता है समवायिक कारण में जो समवाय समय रहेगा और ये तूरी तंतु संयोग ये पटके प्रति कारण भी है नहीं है है तो समवायि कारण में समवाय समंस रहे और कारण बने वह समवायिक कारण हो जाएगा इसलिए तुर तंतु संयोग यह भी पटके प्रति असमवाय कारण हो जाएगा ये लक्षण जाएगा कैसे से संयोग तुर तंतु तो पट असमवाय कारण त्वस्यात और दूसरा अभिघात वेगादि अभिघातादि अभिघातादी असमवाय कारण त्वस्या अभिघात अभिघात और नोदन दो शब्द आता है अभिघात किसको कहेंगे शब्द जनक शब्द जनक संयोग अभिघात ये जो दंड भेरी संयोग भेरी नगड़ा तो दंड भेरी संयोग ये संयोग को कहा जाएगा अभिघात और जो शब्दाजनक संयोग नोधनम ऐसा ये मूल में दिया है दिनकरी में ही दिया है तभी अभिघात के प्रति अभी दंड भेरी ये संयोग ये संयोग को अभिघात कहा जाएगा दंड भेरी संयोग अभिघात ये संयोग किस में रहेगा दंड और भेरी दोनों में रहेगा तभी तो अभी का समवाय कारण दंड हुआ क्योंकि अभिघात संयोग हुआ वो संयोग दंड और भेरी में रहेगा तो ये संयोग गुण है दंड द्रव्य है संयोग रूप का गुण दंड रूप द्रव्य में किस समझ से रहेगा समस्या रहेगा तो अभी तो अभी कहा जो संयोग है उसका समवायिक कारण हो गया दंड और वो दंड में बेग रहेगा जो बजाएगा, वो दंड में वेग रहेगा अभी वेग क्या पदार्थ है गुण है वो दंड में किस समस्या रहेगा समवाय समस्या और वो बेग ये संयोग का जनक है नहीं है दंड का वेग होने से संयोग हुआ तो तत्रा सन्नम संवाय कारण ये अभिघात का समवायी कारण हो गया दंड और उसमें वेग अभी समवाय समय रहा और अभिघात का जनक भी हुआ तो होने से वेग अभिघात प्रति असंवाय कारण भी हो गया किंतु वेग अभिघात प्रति असंवाय कारण नहीं माना जाता है वहाँ असंवाय कारण कर्म को लिया जाता है दंड में कर्म है समवाय सम्बन्व से वो कर्म को असमवाय कारण माना संभा� जाता है किंतु लक्षण अभी जा रहा है वेग में होगा दो दोष होगा वेगादिम अभिघातादी असमवाई कारणत्व अर्थात वेगादी में भी अभिघात का असमवा कारणत्व तो का लक्षण जाएगा और तृतीय कहते हैं एवं ज्ञान आदि नाम अपनी इच्छादी असमवाई कारणत्व ज्ञान ज्ञान ज्ञादी नाम इच्छादी के प्रति असमवाही कारणत्व इच्छा कहा उत्पन्न होगी आत्मा में किस मंज से संवाय सम से तो इच्छा का संवाय कारण कौन हो जाएगा आत्मा उसमें संवाय ज्ञान रहेगा और ज्ञान इच्छा के प्रति कारण है जानाती इच्छाती यतते करोती तो संवाय सम्बन्ध से रहता हुआ कारण भी हो गया इसलिए ज्ञान का असमवाय कारण का लक्षण किस में गया इच्छा, इच्छा में गया किंतु तो ज्ञान के प्रति असंवाय कारण किसको मानते हैं आत्मा मानो संयोग को तो गया इच्छा में ये सब असमवाहि कारणों का लक्षण अन्यत्र चला गया जो के असमवाही कारण नहीं माने जाते हैं ये सब दोष होगा असमवा कारण तुम यहां तक दोष दिखाए आगे समाधान देंगे आज यहाँ तक ओ शंकर शंकराचार्य केशवं वादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवंत पुनः पुनः मूर्ति श्वर गुरुरात्तिमूर्तिद विभागि व्योम दक्षिणा मूर्ते नमः ओम शां शांति शांति